सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर अठारह भागो नहीं जागो भाग दो कुटस्थ रहने से कुछ नहीं बनेगा न तथस्थ रहने से समी को जीने से सहने से जीता है आदमी अकेला तो सूरज भी नहीं है उससे ज्यादा अकेलापन तुम चाहोगे मृत्यु तक तथस्थता निभाओगे सिमटकर बहते हुए जीवन में उतरो घाट से हाट तक हाट से घाट तक आओ जाओ तूफान के बीच गाओ मत बैठो ऐसे चुपचाप तट पर तथस्ट हो या कुथस्ट हो इससे फर्क नहीं पड़ता सिमटकर बहते हुए जीवन में उतरो घाट से हाट तक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 वो दिन में कई दफ़ा उठ उठ के चले जाते थे पहाड़ी पर कई दफ़ा नाश्ता किया और गए भोजन किया और गए सोके उठे और गए बीच में सत्संग चलना वो कहेंगे बस गए पहाड़ी पर दिन में कई दफ़ा चले जाते थे फिर भी पहाड़ी तो बड़ी तो पूरे कई पहाड़ी पर कई हिस्से थे जहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे तो एक दिन अपने भक्तों को कहा कि कल तो मैं उपवास करूँगा ताकि लौटना ना पड़े कल तो दिन भर भूखा रहूँगा और सांझ तक खोज करूँगा कई जगह खाली रह गई जहाँ मैं नहीं पहुँचा इस पहाड़ी पर दूर से कहीं कोई झरना दिखाई पड़ता हो उसके पास नहीं जा पाया तो कल तो मैं भोजन नहीं करूँगा तो भक्तों ने कहीं बड़ी झंझट की बात है तो रात को खूब उनको भोजन करवा दिया खूब करवा दिया उन्होंने बहुत रोका कि भाई बस अब रुको कल मुझे पहाड़ पर जाना और तुम इतना करवाया दे रहे हो कि चलना मुश्किल हो जाएगा लेकिन भक्त न माने तो उन्होंने कर लिया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 अरे भाई मुझे घूमने जाना है अब तुम देर करवा दोगे तो उसने कहा कि जल्दी से कर लें आप वो नाश्ता करके चले कि थोड़ी दूर पहुंचे थे कि पांच सात स्त्रियां चली आ रही वो कहे ये रहे हमारे स्वामी उनका क्या मामला उनका हम भोजन बना के ले आए उनका ही तो हद हो गई अब इनको दुखी करना भी ठीक नहीं है ना मालूम कितनी रात से आके यहाँ बैठी भोजन कर लिया स्त्रियों ने कहा आप घबराना मत हम दोपहर में फिर आएँगे दोपहर का भोजन ले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 उपवास किया तो भी जिद्द नहीं तुमने अगर उपवास किया होता तुम कहते क्या समझा तुमने मेरा उपवास तोड़ने आए ये मालूम होती स्त्रियाँ नहीं है इंद्र की भेजी अपसराए <laughs> तुम अकड़ के खड़े हो गए होते शासन लगा लिया होता आँख बंद कर ली होती छूना मत मुझे दूर रहना उपवास किया है ये भ्रष्ट करने का उपाय है लेकिन रमन ने कहा बेचारी स्त्रियाँ इतनी रात आई अब चलो ठीक एक साक्षी की दशा है जो देखता चला जाता है। रमन के हाथ में कैंसर हो गया जो आश्रम का डॉक्टर था कुछ बहुत समझदार नहीं था आश्रम के ही डॉक्टर उसने उनको बाथरूम में ले जा ऑपरेशन ही कर दिया उन्होंने कहा भी कि भाई तू कुछ खोज खबर तो कर ले कि मामला क्या है उसने कहा कुछ नहीं जरा सी गांठ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 कल्पना करने लगी अब राह मन में चांदनी फैली गगन में चाह मन में मैं बताऊं सकती है कितनी पगों में मैं बताऊं नाप क्या सकता डगों में पंथ में कुछ धे मेरे तुम धरो तो आज आँखों में प्रतीक्षा फिर भरो तो चीर वन घन भेद मरु जलहीन आऊं सात सागर सामने हों तैर जाऊं तुम तनिक संकेत नैनों से करो तो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 मित्र परिजन काम धाम दुकान बाजार सबके बीच तुम शांत होने लगो और देखते रहो जो होता है होने दो जैसा होता है वैसा ही होने दो अन्यथा की मांग ना करो प्रभु जो दिखाए देखो प्रभु जो कराए करो अष्टावक्र कहते हैं धन्य भागी है वह जो इस भांति सब छोड़ के समर्पित हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो बड़ी बड़ी चीजों को शुरू मत करना मन बड़ा उपद्रवी है मन कहता है बड़ी चीज पे प्रयोग करो मैं कहता हूँ साक्षी बनो तुम कहते हो अच्छा चलो साक्षी बनेंगे काम वासना के साक्षी बनेंगे अब तुमने बड़ी झंझट उठा ली शुरू से ये तो ऐसा हुआ कि जैसे पहाड़ चढ़ने गए तो सीधे एवरेस्ट पर चढ़ने पहुँच गए थोड़ा पहाड़ चढ़ने की कड़ाईया पुना की पहाड़ियों पर करो फिर धीरे धीरे जाना एवरेस्ट भी चढ़ा जाता है आदमी चढ़ा तो तुम भी चढ़ सकोगे जहां आदमी पहुंचा वहां तुम भी पहुंच सकोगे एक पहुंच गया तो सारी मनुष्यता पहुंच गई इसलिए तुम देखा जब एडमन हिलरी पहुंच गया एवरेस्ट पर तो सारी दुनिया प्रसन्न हुई प्रसन्नता का कारण तुम तो नहीं पहुँचे तुम तो जहाँ थे वहीं के वहीं थे लेकिन जब एक मनुष्य पहुंच गया तो भीतर सारी मनुष्यता पहुँच गई इसलिए तो जब कोई बुद्ध हो जाता तो जिनके पास भी आंखें हैं वो आह्लादित हो जाते नहीं कि वो पहुंच गए मगर एक पहुंच गया तो हम भी पहुंच सकते हैं इसका भरोसा हो गया अब बात कल्पना की ना रही सपना ना रही सत्य हो गई छोटी छोटी चीजों से शुरू करना राह पर चलते हो साक्षी बन जाओ चलने के इसमें कुछ बड़ा दांव नहीं कोई झंझट भी नहीं घूमने गए हो सुबह साक्षी भाव से घूमो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 ये तुम्हारे मन ने तुम्हें धोखा दे दिया मन तुमसे हमेशा कहता लड़ जाओ जाके दारा सिंह से कुछ थोड़ा अभ्यास करो नाहक हाथ पर तोड़वाने में कुछ सार नहीं और सीधे दारा सिंह से लड़ गए जाके तो फिर लड़ने की बात ही छोड़ दोगे जिंदगी भर के लिए फिर कहोगे बड़ा झंझट का इसमें हाथ पर टूट जाते और मुसीबत होती है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 धुआं बाहर भीतर करते हो साक्षी भाव से करो बैठे सिगरेट निकाल ली साक्षी भाव से निकालो आम तौर से सिगरेट पीने वाला बिल्कुल बेहोशी में निकालता है तुम देखो सिगरेट निकालने वाले को निकालेगा डब्बी पे बजाएगा माचिस निकालेगा जलाएगा जरा देख तेरा वो सब ऑटोमेटिक है वो सब यंत्रपत हो रहा है वो उसे कुछ होश नहीं ऐसा सदा उसने किया है इसलिए कर रहा है इस सब को तुम होशपूर्वक करो मैं नहीं कहता एकदम से सिगरेट पीना छोड़ दो होशपूर्वक करो डब्बी को आहिस्ता से निकालो जितनी जल्दी से निकाल लेते थे उतनी जल्दी नहीं थोड़ा समय लो और तुम चकित होोगे जितने तुम धीरे से निकालोगे उतने ही तुम पाओगे धूम्रपान करने की इच्छा छीन होगी एक दफा ठोंकते हो सिगरेट को सात दफ़ा ठोंको धीरे धीरे ठोंको ताकि ठीक से देख लो क्या कर रहे हो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 तकलीफ भी होती है फेफड़े भी खराब हो रहे हैं जरा गौर से देखो सुख कहाँ मिल रहा है फिर धुएं को भीतर ले जाओ फिर धुएं को बाहर लाओ और गौर से देखो कि सुख कहाँ है है कहीं मैं तुम नहीं कह रहा हूं कि नहीं है यही मुझ में और तुम्हारे दूसरे साधु संतों में फर्क है वो कहते हैं नहीं है और बड़ा मजा एक उन्होंने खुद भी पी के नहीं देखा है उनसे पूछो कि महाराज आपने सिगरेट पी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 जहाँ से खुद को जुदा देखते हैं खुद ही को मिटाकर खुदा देखते हैं फटी चिंदियाँ पहने भूखे भिखारी फकत जानते हैं तेरी इंतजारी बिलखते हुए भी अलख जग रहा है चिदानंद का ध्यान सा लग रहा है तेरी बाट देखूं चने तो चुगा जा हैं फैले हुए पर उन्हें कर लगा जा मैं तेरा ही हूँ इसकी साखी दिला जारा चुह चुहट तो सुनने को आजा जो यूं तू बिछुड़ने बिछुड़ने लगेगा तो पिंजड़े का पंछी भी उड़ने लगेगा जरा जरा अभी पिंजड़े के एकदम बाहर होने की जरूरत भी नहीं है जरा पिंजड़े में ही तड़फड़ाने लगो जो यूं तू इछुड़ने बिछुड़ने लगेगा तो पिंजड़े का पंछी भी उड़ने लगेगा हैं फैले हुए पर उन्हें कर लगा जा मैं तेरा ही हूं इसकी साखी दिला जा धीरे धीरे साक्षी भाव से तुम्हें परमात्मा की यह आवाज सुनाई पड़ने लगेगी कि तुम मेरे हो कि मैं ही तुम में समाया हूं कि तुम मेरे ही फैलाओ मेरे ही विस्तार कि मैं सागर और तुम मेरी लहर साक्षी भाव से परमात्मा तुम्हारा गवाह होने लगेगा और वही है जीवन रूपांतरण का सूत्र वही है अमृत की धार जहां से मृत्यु विदा हो जाती जहां से देह से संबंध छूट जाते जहा सपना विसर्जित हो जाता और उस परम चैतन्य में अलग जग जाती उस परम चैतन्य के साथ सदा के लिए संबंध जुड़ जाता